कुमाराजो वहाब्राह्मणो वहवाच वा। अजातशत्रु ये सैत यदान पुष् कदा भूत कुतदागा तदूह ने गाग्य वह जैसा बालक जनक राजा महाज्ञानी वशिष्ठ वह अजात शत्रु बोला जब वह मनुष्य सोया था तब जो यह विज्ञान में पुरुष वह कहाँ था और जागने पर कहाँ से वापस आया किंतु गार्ग को ये दोनों बातें समझ में नहीं आई सहोवाच हो अजात शत्रु हो। एतस्सुप्तो भूत यद पुरुषः एक प्राणानां येष विज्ञानम पुष तदेशा प्राणन विज्ञान येषोनरहृद आकाश तस्ते यदा गृह अतुष स्वीती नाम तदृहत एव प्राणो गृहता चक्षु गृहतम श्रोत्र गृहतम मन वह अजात शत्रु बोला जब यह पुरुष सोता है तब यह विज्ञान में पुरुष खुद के विज्ञान द्वारा प्राणों का विज्ञान अपने अंदर खींच लेकर हृदय हृदयाकाश में सोता है जब उन विज्ञानों को अपने अंदर खींच लेता है तब यह पुरुष सोया है ऐसा कहते हैं उस समय घाण अंदर खींचे जाते हैं वाणी अंदर खींची जाती है चक्षु अंदर खींचे जाते हैं स्रोत्र अंदर खींचे जाते हैं मन अंदर खींचा जाता है स यथा महाराजो जानपदा गृही स्वे जनपदे यहा कामते परिवर्तित तो। एवमे ऐसा एक तत्त प्राणा गृही स्वे परिवर्तते जैसे महाराजा प्रजाजनों को लेकर अपने राज्य में यथेक्ष विचरण करता है वैसे ही यह विज्ञान में पुरुष इन प्राणों को लेकर अपने शरीर में यथेक्ष विचरण करता है अथ यदा सुप्त येदिताज्योज्वासह तथम अभिप्रतिषते ती प्रत्यवसृप्य पुरी तत्शे तथा कुमार वहाराज व महाब्राह्मणो व आनंद से एवम एवैस ए तस्से ते जब वह गाढ़ निद्रा में सोता है और कुछ भी नहीं जानता उस समय हिता नाम की बहत्तर नाडियां नाड़ियाँ हृदय से पूरी तत्को पहुंचती है उनके द्वारा बुद्धि के पीछे पीछे जाकर वह पूरी तत्व में सोता है वह कैसे सोता है जैसा बालक अथवा महाराजा जनक राजा अथवा महाज्ञानी वशिष्ठ आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सोता है वैसा ही सोता है सायथा भी सन्तूना सा उच्चरेत यहां अग्ने छुद्रा विस्फुलिंगा व्यचरतीमे अस्मदात्म सर्वे प्राणाः सर्वे लोका सर्वाणी भूताली तोपनिषत् सत्य सत्य में प्रणावी सत्यम तेजामेश सत्यम जिस प्रकार मकड़ी तंतु के आधार से बाहर निकलती है अथवा जिस प्रकार अग्नि से छोटी चिनगारियाँ निकलती है उसी प्रकार इस आत्मा से मन प्राण सब लोग सब देव और सब भूत उत्पन्न होते हैं उसका उपनिषद उपनिषद उपासना के लिए गूढ़ नाम, सत्य का सत्य सत्य का है, है, है। प्राण ही प्राण ही उनका यह आत्मा सप्ततीरे अर्वाग बिल उर्वध बुध न तस्म विश्वरूपं निहित विश्व तस्तिया सप्तरे वस्तमी ब्रह्मणा संविदा लेती नीचे मुह और ऊपर पेंदे वाला पर उसमें विश्वरूप रूप संग्रहित निहित है उसके बर्तन के तीर पर सात ऋषि रहते हैं वाणी आठवीं ब्रह्म से संपर्क करने वाली अर्वाग्विल्च्च्च मस उर्धु्न इदम तस्र येष ही अर्वाग्विस्मस उर्वध उधु्न उर्वध्ध तस्जसो निपयसो विश्व प्राणन एतद नीचे मुख और ऊपर पेंदे वाला यही बर्तन है सिर को हाथ लगाकर कहते हैं यह वह सिर नीचे मुख और ऊपर पेंदे वाला यही वह बर्तन है उसमें विश्व रूप स्थित है प्राणी ही यह विश्वरूप यश है प्राण विषयक मंत्र ऐसा कहते हैं तस्त सप्त तिरे इति प्राणावार श प्राण एक वाघष्टमी ब्रह्मणा संविदालेति संविदालेती वाघीअष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते उसके तीर पर सात ऋषि रहते हैं प्राण ही वह ऋषि है प्राण विषयक मंत्र ऐसा कहते हैं वाणी आठवीं ब्रह्म से संपर्क करने वाली वाणी ही आठवीं है जो ब्रह्म से संपर्क करती है इम गोतम गौतम भरद्वाजो अयमे गोतमो भरद्वाज इमे विश्वाम दग्नि अयम विश्वाम जम दग्न इमे वशिष्ठ कश्यपो अयमे वशिषो कश्यप वागेवात्रिवाचा सन्न मद्य अतिर वैना सर्वसैत्ता यं वेद ये दो कान गौतम और भरद्वाज है यही गौतम है यह भरद्वाज है ये दो आँखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं यही विश्वामित्र और यह जमदग्नि है ये दो लासिका रंध्र वशिष्ठ और कश्यप है यही वशिष्ठ और यह कश्यप है वाणी ही अत्रि है क्योंकि रसना ही अन्न खाती है अत्रि जो नाम है वह अति खाता है ऐसा ही नाम है जो ऐसा जानता है वह सबका भोक्ता होता है सब उसका अन्न होते हैं व्रह्मणो रूपे व ब्रह्मणो रूपे मृतवा मृत च मृत्यम चाम तच ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्त और अमूर्त मृत और अमृत स्थित और यर्थात अस्थित गतिमान सत दिखने वाला और च्य अर्थात असत न दिखने वाला मृतम एतरं तस्य एतस्य एतस्य यदनदातरीक्षाचन्मर्त्यमेतस्थित सत्त मूर्त एक मृत्यत सत हे सरस ये सतो सरसा वह यूर्त जो वायु से और अंतरिक्ष से भिन्न है अर्थात पृथ्वी आप तेज है यही मर्त्य है यही स्थित है यही सत है उस इस, का, इस मर्त का इस का, इस स्थिति का और इस सत का र, यह रस है जो यह तपता है यह सूर्य सत का ही रस है अथामूर्तम वायुश्चातरिक्षम चेतद मृतम एक तय यत तस्य एतस्य तेतम से एकमृत एक सरसा मंडले पुरुषः तस्य सरस एक्तिदत अब अमृत वायु और अंतरिक्ष यह अमृत है यह यत यह त्य उस इस अमृत का इस अमृत का इस यत् और इस त्य का यह रस है जो यह इस मंडल में ध्येय सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट यह स्थित है यह सत है उस इस मूर्त का इस मर्ज का इस स्थित का और इस सत्य का यह रस है जो चक्षु वह इस सत्य का ही रस है इधर चक्षु उधर सूर्य ऐसी उपासना है यह पिंड ब्रह्मांड ऐक्य सिखाती है अब अमृत वायु और अंतरिक्ष यह अमृत या यत यह त्या इस, इस अमृत का इस अमृत का इस यत का और इस त्य का यह रस है जो इस मंडल में पुरुष है वह इस त्य का ही रस है यह अधिदैवत शिष्ट संबंधी है अध्यात्मम अध्यात्म इदमेवृतम यदा यदनत प्राणाच यत्म आकाश एक मूर्त एक मृत से एक सरस युष सतोषे सरस अब आध्यात्म अर्था संबंधी यही वह मूर्त्य जो प्राण और अंत शरीर के आकाश हृदयाकाश से भिन्न है यह मर्त्य है यह स्थित है यह सत है उस इस मूर्त का इस मर्त्य का इस स्थित का और इस सत का यह रस है जो चक्षु इधर चक्षु उधर सूर्य ऐसी उपासना है यह पिंड ब्रह्मांड एक सिखाती है वह इस सत का ही रस है अथात प्राणस्त अंतरात्मा काशदमृत एक तेतम सेतमृत एक ते सरस यिणे क्षणपुष ते सरस अब अमृत प्राण और अंतर शरीर का आकाश हृदया काश वह अमृत यह अमृत यह यत यह त्य है उस इस का, इस का, इस अमृत का का का यत और इस त्य का यह रस है जो यह दक्षिण नेत्र का पुरुष उस त्य का रस है तस एत पुरुष रूपम यथा यथा महारजन वास यहांक यहाइ्रगोपथाचि यहा पुंडरीक यहागि विद्युत सगि विद्युते उस इस पुरुष का रूप मणि जैसा हल्दी से रंगा वस्त्र जैसे सफेद ऊनी वस्त्र जैसा इंद्रग्रोह मृग नक्षत्र का लाल रंग का कीड़ा जैसी अग्नि की ज्वाला जैसे शुभ्र कमल जैसी एकाएक बिजली की चमक के समान है उसका वैभव बिजली को चमक की भांति जो एकदम सर्वत्र फैलती है रहता है जो ऐसा जानता है अर्थात आदेशो नेति देते नस्मादे नेत्यन्नत परमस्ती अथ निसके मूर्तामूर्त रूप का वर्णन किया गया भिन्न श्रेष्ठ ऐसा कुछ नहीं सत्य का जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य ऐसा न कहते हुए जगत् सत्य और ब्रह्म सत्य का सत्य ऐसा कहा है सत्य यह नामध्येय नाम है प्राण सत्य है उनका यह परमात्मा सत्य है